शांति शांति ही उपरी स्फुर हस्ताशो हस्तवत सहंते दिव्या अंगारा न्युक्ता शीता सतो हृदय ये ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौंतीसवें सूक्त का नवम मंत्र है हमारी ये वेद चर्चा इस चौंतीसवें सूक्त पर केंद्रित है और इसका देवता अक्ष है ऋषि ऐलूष है हमने पीछे मंत्रों में अक्ष के संबंध में बहुत सारा विवरण देखा बहुत सारी बातें हमने सुनी देखी आज का जो कथन है बड़ा ही काव्यात्मक है और ये केवल अपने लिए केवल जुए पर ही घटित नहीं होता है ये प्रत्येक बुराई के लिए घटित होता है क्योंकि प्रत्येक बुराई जो है वो अच्छी लगती है और अच्छी लगने के बाद जो परिणाम है वो हमारे सामने विपरीत आते हैं और हमें लगता है कि इसमें विपरीत परिणाम की क्षमता क्या है ऐसा लगता है ये तो जड़ वस्तुएं हैं हम इनका जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं हमारे आधीन हैं वस्तुएं तो जड़ हैं लेकिन कर्ता तो चेतन है हम ये भूल जाते हैं कि जड़ वस्तुओं का प्रभाव भले ही जड़ नहीं डाल सकते लेकिन जब जड़ वस्तुओं का उपयोग चेतन करता है तो करता क्योंकि चेतन है इसलिए क्रिया का प्रभाव तो चेतन पर पड़ना ही है और वो प्रभाव आरोपित हो जाता है जड़ वस्तुओं में उनका किया हुआ माना जाता है जुआ ऐसा करता है शराब ऐसा करती है कोई और बुराई मनुष्य को ऐसा बनाती है जो बुराई के साधन हैं वो तो जड़ हैं वो तो मनुष्य को कुछ भी नहीं बना सकते लेकिन फिर भी बनता तो है प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव हमको पता नहीं लगता हम जड़ को देख करके उस प्रभाव से अपने को ओझल रखते हैं हमको ये लगता है कि जड़ वस्तुएं हैं हम इनका उपयोग करते हैं क्या अंतर पड़ता है लेकिन जड़ वस्तुओं का उपयोग चेतन करता है चेतन प्रभावित है इसलिए उसका परिणाम भी चेतन पर ही होता है जड़ वस्तुओं का हम मानवीकरण कर देते हैं ये अपनी यहां एक अलंकार है किसी बात को समझाना है तो एक मनुष्य को हम अपने सामने रखते हैं और मनुष्य के अवयव जिन जिन कामों को करते हैं एक मनुष्य जैसा सोचता है हम उसको वस्तु में आरोपित कर देते हैं और उसको उस वस्तु के द्वारा किया गया वस्तु के द्वारा कहा गया मान लेते हैं हमें लगता है कि ये वस्तु ऐसा करती वही बात इस मंत्र में है मंत्र कहता है नीचा वर्तन उपरी स्फुरती अहस्तास स सहन्ते दिव्या अंगारा ईरिणी न्युक्ता शीता संत हृदय निर्दहन्ति इसमें हर क्रिया जो है क्रिया का कारण नहीं है किंतु क्रिया हो रही है कहता है ये पासे जब आप खेलते हो तो इनको डालते तो आप नीचे हो तो क्रिया तो नीचे जाने की हो रही है लेकिन प्रभाव ऊपर पड़ रहा है आपके ऊपर पड़ रहा है ये ऊपर से दबाते हुए दिखाई देते हैं आपकी हार और जीत नीचे के पासों पर है लेकिन उसका परिणाम आपके ऊपर है आप उससे प्रसन्न हो रहे हैं आप उससे दुखी हो रहे हैं आपको दुखी और प्रसन्न करने का सामर्थ्य उसके प्रभाव में है तो कहता है नीचा वर्तन तरी स्फुर बोले वर्तमान तो उनका नीचा है और उनका स्फुरना उनका प्रभाव उसके ऊपर है मनुष्य के ऊपर है इससे भी महत्वपूर्ण और रोचक बात है अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते। सामान्य संसार के व्यवहार में व्यापार में कोई व्यक्ति बिना हाथ के काम नहीं कर सकता हम बिना हाथ के कार्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं कुछ भी करते हैं तो हाथ से ही करते हैं हमारे लिए ये शायद संभव ही नहीं है कि हम बिना हाथ के कुछ करने की कल्पना कर सके लेकिन यहाँ जो रूपक दिया है वह अहस्ताश हस्तावंतम सहन्ते जो हमारी लड़ाई है हाथ वाले की लड़ाई बिना हाथ वाले के साथ है ऐसी स्थिति में बिना हाथ वाला तो पराजित होना चाहिए बिना हाथ वाला निष्फल होना चाहिए बिना हाथ वाले पर हमारा प्रभाव होना चाहिए लेकिन बात इसके उल्टी होती है वो कहते हैं अहस्ताशह हस्तवंतम सहनते वो रगड़ देते हैं वो पराजित कर देते हैं वो उसको मिटा देते हैं जो हैं तो बिना हाथ वाले और हाथ वाले को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं अहस्ताशह हस्तवंतम सहन्ते। मनुष्य अपने अभिमान में अपनी बुद्धि के अपने हाथ के कौशल में विश्वास करता है लेकिन मनुष्य के हाथ का मनुष्य के मस्तिष्क का जो कौशल है वो व्यर्थ से दब जाता है और जो बिना हाथ के बिना अवयव के बिना चेतना के पदार्थ हैं वो मनुष्य पर प्रभावी हो जाते हैं उसे पराजित कर देते हैं इसलिए इसने कहा अहस्तासह हस्तवंतम सहन्ते जो हाथ वाले हैं उनकी तुलना में बिना हाथ वाले तो ये कहता है कि नीचा वर्तन तपरी स्फुरंती नीचे गए हुए ऊपर हावी होते हैं अहस्तासह सह हस्तवंतम सहनते इससे अभी आगे एक बात और एक उदाहरण देते हैं दिव्या अंगारा ये तो हैं तो अंगारे अंगारा उसको कहते हैं जब आंच पूरी ऊंचाई पर होती है और लकड़ी या कोयला बिना राख का बिना धुएं का जब जलता हुआ होता है तो ऐसा जो आग का टुकड़ा है वो अंगारा कहती हैं जिसके अंग अंग में चुत ऊषमा है तेज है वो व्याप्त हो रहा है और उसके साथ एक विशेषण और दे डाला दिव्या अंगारा उनकी दिव्यता है उनकी दिव्यता इसमें दिव्य के सारे ही अर्थ आ जाते हैं दिव्यति जो है वो जुआ खेलने से जुड़ा होता है अक्षय दिव्यति और संस्कृत में दीवू धातु के बहुत अर्थ होते हैं दीवू क्रीड़ा विजिकिशा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु अर्थात इतने अर्थ होते हैं। इसके इतने प्रभाव होते हैं इस कार्य से इतनी तरह से मनुष्य प्रभावित होता है तो ये प्रभावित करने वाले अंगारे हैं और जलते कहाँ हैं ई ऋणेन जो जिसमें लकड़ी नहीं है जिसमें जलने की सामग्री नहीं है आग लग रही है लेकिन लकड़ी नहीं है कोयला नहीं है कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसमें आग लगती हो जलता हो लेकिन फिर भी ये अंगारे दिव्याग्नि दे रहे हैं और अग्नि का परिणाम क्या होता है अग्नि का परिणाम तो होता है जलाना और ये हमको जलाते हैं हमारा कोई कपड़ा तो नहीं जलता हमारा हाथ तो नहीं जलता किंतु जो जलने की चीज है वो जलने की चीज क्या है जलने की चीज़ है दिव्या अंगारा इरण नियुक्ता और ये सीता संत शीता संत मतलब आप हाथ लगा कर देखेंगे उनको छुएंगे तो उसमें कोई ऊष्मा नहीं है कोई तेज नहीं है कोई गर्मी नहीं है लेकिन वो हैं कैसे वो हैं ऐसे कि कितने भी ठंडे लगते हों लेकिन वो आपके हृदय को जलाने वाले हैं मनुष्य के हृदय कम जलता है मनुष्य को जब कष्ट होता है हानि होती है एक तो हमारा शरीर पानी से आग से पत्थर से चोट खाता है तो दर्द करता है अग्नि से जलता है लेकिन जलने का जो एक दूसरा जो प्रकार है वो जो प्रकार है वो है जिसे हम कहते हैं दिल जल रहा है अर्थात जलने का जो प्रभाव है यहां पर यौगिक अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग है भाषा का जो अविधा वाला अर्थ है वो तो यहां नहीं घट रहा है लेकिन यहाँ उसका जो व्यंजना का अर्थ है अर्थात जलने से जो नुकसान होता है जलने से जो समाप्ति होती है वो यहाँ हो रही है दिव्या अंगारा ईरण नियुक्ता ये कहता है कि सामान्य रूप से आग जब जलाते हैं तो समिधा चाहिए ईंधन चाहिए तो ईंधन के अंदर जो आग है वो चिंगारी से प्रकट होती है प्रकाशित होती है प्रज्वलित होती है और वो जलाने का सामर्थ्य रखती है लेकिन शास्त्र ये कह रहा है दिव्या अंगारा ईरणे नियुक्ता कहता है यहाँ तो आग भी जल रही है और लकड़ी भी नहीं है यहाँ बिना लकड़ियों के बिना ही वनस्पतियों के बिना ही कोई जलने के साधन के कोयले के आग जल रही है लेकिन जलने का जो प्रभाव है वो जरूर हो रहा है जलने से जो बात बनती है कि वो नष्ट होता है वो दुखी होता है वो कम होता है तो कहता है दिव्या अंगारा ये जो दिव्य अंगारे हैं इरणी नियुक्ता बिना लकड़ी की जगह जलाए हुए हैं बिना लकड़ी की जगह चल रहे हैं और इनका प्रभाव पूरा पड़ रहा है और इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है शीता संत हृदय निर्दहती स्पर्श में तो बहुत शीतल हैं ठंडे हैं उनके अंदर कोई गर्मी नहीं है जलाने का प्रश्न तो दूर तक भी नहीं है लेकिन शीता संत हैं तो ठंडे हृदय निर्दहती लेकिन दिल को जला डालते हैं दिल को धू धू करके जला देते हैं जलने से जो परिणाम होता है वो हमको इनसे हो रहा है हम समाप्त हो जाते हैं हम नष्ट हो जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं इसलिए कहा सीता संत हैं तो ठंडे पर हृदय निर्दहती हमारे हृदयों को जला रहे हैं तो ये पूरा जो मंत्र है इसमें जितनी बातें कही गई हैं उनको जब हम तोलकर देखेंगे तो सामान्य रूप से जो प्रभाव हमको दिखाई देता है या जैसा होना चाहिए जैसी कल्पना हम करते हैं इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हो रहा है उल्टा होता है यह बताना उद्देश्य है नीचा वर्तन ऊपरी स्फुरंति आप इनको फेंकते तो नीचे हो लेकिन ये आपके ऊपर हावी रहते हैं नीचा वर्तन ती स्ंती अहस्तासो हस्तवंतम सहनते हम समझते हैं कि जिसके पास हाथ नहीं है हाथ, हाथ, हाथ, हाथ हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है हमारी क्रिया इनके द्वारा होती है इसलिए समस्त क्रिया का जो आधार है वो हाथ है इसलिए जिसके पास हाथ नहीं है उससे क्रिया की संभावना नहीं बनती तो कहते हैं अहस्तासह, हस्तवंतम सहनते जो हाथ वाला है उसको भी वो पराजित कर देते हैं दिव्या अंगारा ये जो अंगारे हैं जो जाज्जल्यमान अग्नि है ये तो प्रभाव तो उतना ही रखते हैं अर्थात जैसे आप एक तेज जलते हुए अंगारे को छू नहीं सकते स्पर्श नहीं कर सकते आप यदि उसका स्पर्श कर लेंगे तो आपकी त्वचा जल जाएगी आपको गहरी पीड़ा होगी लेकिन यह यहां विचित्रता है हम उन हाथों से तो उनको उपयोग ले रहे खेल रहे हैं कर रहे हैं दिव्या अंगारा ईरणे नियुक्ता और बिना ईंधन के हम अग्नि जला रहे हैं और इतना होने पर भी हम अग्नि के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। शीता वो शीतल होने पर भी वो ठंडे होने पर भी वो अग्नि के बिना दिखाई देने पर भी हृदय निर्दहन अरे बाहर की आग तो केवल चमड़ी को जलाती है बाहर की आग तो केवल भौतिक स्थिति को जलाती है लेकिन इसकी आग तो हमारे हृदय को ही जलाकर रख देती है हमारा हृदय इससे जल जाता है दुखी हो जाता है नष्ट हो जाता है समाप्त हो जाता है इसलिए हमको इस अपराध से इस प्रवृत्ति से सदा बचना चाहिए ओ रा वह शांति रोषधय शांति वनस्पत शांति, शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति, शांति शाम cha